उमंग, उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम घड़ियाल दोस्तों आज बबलू और पिंकी अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर घूमने आए हुए हैं तो चलो हम भी चलते हैं इनके साथ और देखते हैं चिड़ियाघर कौन सा जानवर है दादाजी ये ये तो घड़ियाल है बबलू अच्छा दादाजी हम्म ये घड़ियाल तो बहुत बड़ा है हां पिंकी घड़ियाल की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है अरे बाप रे 6 मीटर हम्म तब तो ये बहुत भारी होता होगा दादाजी हां पिंकी घड़ियाल का वजन करीब 500 किलो तक होता है इतना ज्यादा हां कभी उठाने की कोशिश नहीं करना पिंकी <laughs> दादाजी घड़ियाल को मगरमच्छ भी कहते हैं ना नहीं पिंकी घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर होता है अच्छा? अंतर होता है हम्म कैसा अंतर दादाजी भाई घड़ियाल का मुंह पतला और लंबा होता है हम्म और मगरमच्छ का चौड़ा और छोटा होता है मूंदन करने पर घड़ियाल के दोनों जबड़े एक दूसरे में फिट बैठते हैं अच्छा और दादाजी के नकली दांत कहां फिट बैठते हैं आह वो तो दांत रखने के डिब्बे में ही फिट बैठते हैं बहुत चबाने वाले की पूंछ नुकीली होती है अच्छा अच्छा दादाजी ये बताइए कि घड़ियाल खाता क्या है काचुए मछली पक्षी और पानी में पाए जाने वाले जीव अच्छा अच्छा यानी जो जीव पानी में आते हैं घड़ियाल उनका शिकार कर लेता है और उन्हें निगल लेता है नहीं घड़ियाल पानी के अंदर ना तो कुछ निगल सकता है और ना ही सांस ले सकता है क्या हां घड़ियाल अपना मुंह पानी के बाहर करके ही सांस लेता है या कुछ निकलता है अरे हां वो देखो वो घड़ियाल का मुंह पानी के ऊपर है मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है हां दादाजी और पसीना भी बहुत आ रहा है अच्छा दादाजी बात बताइए क्या घड़ियाल को गर्मी नहीं लगती बबलू घड़ियाल ठंडे रक्त जीव है उसके शरीर का तापमान बाहर के वातावरण जैसा ही होता है अच्छा अच्छा अब समझ में आया यानी कि बाहर ज्यादा गर्मी हो तो घड़ियाल का शरीर भी गर्म और कम तापमान हो तो शरीर का तापमान भी कम होगा हां बिल्कुल ठीक बताया तुमने कभी तो कहता हूं के बच्चे हों तो ऐसे <laughs> तुमको लाता हूं कि घड़ीयाल के बच्चे कैसे बताइए न दादाजी घड़ीयाल के बच्चे कैसे होते हैं बच्चों पहले तो घड़ीयाल जमीन पर घर बनाता है हमारे जैसा घर दादाजी हमारे जैसा घर नहीं घड़ीयाल मिट्टी या रेत खोदकर उसमें घास फूल डालकर घोंसला बनाता है अच्छा यह 2.5 से 3 मीटर चौड़ा और लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है कितना बड़ा बाप रे इसी में आकर मादा घड़ियाल अंडे देती है और 3 महीने तक घड़ियाल अंडों की रक्षा करता है हम्म और फिर अंडों से बच्चे कब निकलते हैं 3 महीने बाद आज दादा जी एक बात बताइए बोलो घड़ियाल को कैसे पता चलता है कि 3 महीने हो गए दादा जी क्या घड़ियाल के पास कैलेंडर होता है बोलो अंडे फूटते ही बच्चे रोने लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर उनकी मां आ जाती है अच्छा अच्छा समझ गया दादा जी फिर वो घोंसले से बच्चों को निकालती है और मुंह से पकड़कर उन्हें पानी में ले आती है और फिर कछुए मछली और अन्य पानी के जीवों को खा-खाकर ये बड़े गैरियल बन जाते हैं हां बड़े लंबे और मोटे लंबा मोटा ये घड़ियाल भारी मोटी इसकी थाह कसम में डक मछली खाकर पानी का ये जीव कहलाता है पानी के बाहर करके लेता सांस और खाना खाता है लंबा मोटा ये गड़ियात भारी मोटी इसकी खाल तो दोस्तों बबलू और पिंकी के साथ तुमने भी इतनी सारी बातें घड़ियाल के विषय में जानी जानते हो बबलू और पिंकी को घड़ियाल इतना विचित्र लगा कि उन्होंने कुछ ही दिनों में इकट्ठे कर लिए घड़ियाल के बहुत सारे चित्र तुम भी दोस्तों आपने साथियों के साथ घड़ियाल के चित्र इकट्ठे करना और उसका चित्र भी बनाना घड़ियाल अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन एवं शोध डॉ हरमिष लाल आलेख अर्चना सक्सेना कलाकार बीएल टंडन प्रहदयाल खट्टर आशीष और आरती बख्शी ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ चतुर्वेदी एवं सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो ग्योगी, ग्योगी, ग्योगी, ग्योगी, ग्योगी।